ब्रह्म सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला अमृत का पान हम निरंतर कर रहे हैं और अब तक हमने जाना है कि सांप्रदायिक सोच बाहरी सतों तक रह जाती है वो धर्म का एक आडम्बर तो दे सकती है लेकिन जो मूल हमारा अंतर आत्मा का धर्म है जो सत्य है उसे वो नहीं पढ़ा पाते उसे नहीं दिखा पाते और पहली बार हमने जाना कि धर्म का अर्थ अपने को जानना है अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना है अपने स्वरूप को प्राप्त जब हम जानते हैं कि जीवन एक नाट्यशाला है नाटक है और जब भी पात्रता का पर्दा गिरेगा मुझे क्रीट मुकुट उतार कर वापस जाना होगा यह मेरा घर नहीं है ये जो वाह्य जगत में मेरा परिवार है वो मेरा परिवार भी नहीं है यह तो नाट्यशाला का माइज और नाटकीय औपचारिकताओं में भी ही ये निभा दिया जाएगा और जैसे पात्र अपने सारे वस्त्र उतार कर जाते हैं उसी प्रकार हमको ये शरीर ये मांस मज्जा ये अस्थियां सब यही ये नाट्यशाला के वस्त्र हैं इन्हें दे के रे जीव तुझे जाना होगा और स्वप्न में भी तेरे अपने तुझे सह न पाएंगे तो जब ये नाट्यशाला का नाटक है अब तो सामने दिख रहा है तो फिर सत्य क्या है कोई होगा जिंदा तो खोजेगा और जो मर गए हैं भौतिकताओं में उन्हें कहां हो जाएगी कि जब वाह ही जगत छूटना ही है अनित्य है ये में मुझे जाना ही होगा और मेरी ही भांति सबको जाना होगा कोई यहां सदा नहीं रहेगा तो फिर वो जगत कौन सा है जो नित्य है और मेरा है वेद ने कहा वही तेरा जगत है और वो तेरा अंतर जगत है तू स्वयं है तेरे भीतर का संसार ये तेरा स्वजगत है धर्म इसी की बात करता है संप्रदाय तुझे प्रेतों की तरह बाहरी बाहर, बाहर भटकाता है झे अपने को पढ़ना है अपने को जानना है अपने आप को पहचानना है दुर्लभ है मनुष्य की योनि, अपनी मर्जी से नहीं आया था जाने कितने जन्मों के पुण्य अर्जित किए थे तो तूने ये मानव का रूप पाया था और आज इसे यू ही अगर बाहर बाहर फूंक देगा जला देगा तो फिर कहां पाएगा तू इसको तुझे अपने को पढ़ना है स्वयं को जानना है कि जहां आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है आज पहले फिर ब्रह्मसूत्र लेना पड़ेगा हमको क्या कहा है ब्रह्मसूत्र खोलो अपने अपने कहा है पत्यादि शब्द ये पति आदि शब्दों से संज्ञा का भाव मत लेना क्योंकि पति केवल विशेषण है विशेषता बताता है यह संज्ञा नहीं है महत्ता बताता है लेकिन यह किसी का नाम नहीं है संज्ञा नहीं है आत्मा में परम जोड़ा तो क्या बना परमात्मा ईश्वर के आगे परम लगाए तो क्या बना तो आत्मा ही ईश्वर है आत्मा ही परमेश्वर है आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही वैकुंठ पति है पति शब्द से पति है ना बैकुंठों का संपूर्ण सचराचर का अधिपति है तो वो आत्मा ही घट घटघटवासी हर घट का भी अधिपति है इनमें भेद नहीं संप्रदायों ने कहा हम शैव हैं वो शाख है वो वैष्णव है और चलो कुश्ती कबड्डी हो जाए रोज लड़ते हैं संप्रदायों ने कहा चलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट जाए हाँ कुछ बौद्ध हो जाए कुछ यहूदी हो जाए कुछ फलाने हो जाए और चलो है फिर कबड्डी हो जाए आ, का इस पति शब्द से सांप्रदायों में भले भेद होता हो लेकिन इनसे अध्यात्म के जगत में कोई भेद नहीं होता है अरे किसी ने कहा यह व्यक्ति बहुत सुंदर है किसी ने कहा अति सुंदर है तो कई दो व्यक्ति हो गए बहुत और अति दोनों विशेषण हैं, संज्ञा नहीं है तो उसी प्रकार पति शब्द का प्रयोग देखकर इस शब्द का प्रयोग देखकर आप कभी भी भ्रमित ना हो ब्रह्मा विष्णु महेश ये आत्मा के ही तीन अक्षर तीन नाम हैं यही बैकुंठ में है यही गोलोक में है यही विष्णु लोक में है यही क्षीर सागर में बात एक ही है क्षीर सागर भी तुम में है और वो परम पिता जो परमात्मा है वो भी आत्म स्वरूप तुम में लीला अवतार धारण किए विराज रहा है अपने को घटिया घिनौना मत समझो तुम प्रभु की बनाई अप्रतिम अति सुंदर अति पवित्र मनोरम कृति हो जिसने शरीर को प्रभु का नहीं माना उसका कोई धर्म नहीं उसका कोई ईमान नहीं उसका कोई भगवान नहीं है संप्रदायों ने कहा जो कुछ है वो तुमसे परे है ये तो सब निखिध है मैं गुरुजी बनता हूं तुम चेले बन जाओ धर्म ने कहा वो घटघटवासी है वो सबने और जब वो सब में है तो बड़ा बत बनो कोई प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाओ विनम्रता ही तुम्हें उस तक ले जा पाएगी जो पवित्र रास्ता है वो तुम्हारे भीतर है मत भटको बाहर कि बाहर आंधी आने वाली है वो मौत की आंधियां उठती हैं सब कुछ लोभ हो जाता है इसलिए अपने अपने अंतर मन समारो, अपने को पढ़ो अपने को जानो स्वयं को पहचानो तुम तुम्हें स्वयं परमेश्वर बना रहा है तो तुम कितने महत्वपूर्ण हो अपने को घटिया खोटा मत मानो और उस परम सत्ता को पहचानो जिसके कारण तुम हो और महत्वपूर्ण हो उस आत्मा घटघट वासी से योग करो योग माने मिलन उससे जुड़ो और अपनी सत्ता में लौटाओ भेड़ बकरियां बनके के मठों के पीछे मत भागो वहां कुछ नहीं मिलने वाला है वहां कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं पाओगे तो ये कह रहे हैं पत्यादि इन शब्दों से कभी भ्रमित मत होना इनके सीधे अर्थों में जाना कि ये किसी के भी सौंदर्य का विशेषता का महत्ता का अलंकरण भर होते हैं ये संज्ञा नहीं होती है उसे पढ़ो, किसे पढ़ो, वेद में आए, न्याय क्वाचक्र क्वाचक्रिवृतौर रथस् क्वात्र बंधुरो कदागो वाजिन्स यज्ञ सत्यो पया था पया था ये आज की रचा है क्वा त्रि कौन है जो चलाता है चक्र तीनों भस्मी को अपने चक्र से उठाता है तो तुम्हारे इस सड़े शरीर को दुर्गंध को पुनः अन्न में लौटा देता है कौन है वो कौन है जो चक जिसके चक्र के द्वारा जिसके यज्ञ के द्वारा जिसके आवागमन की इस लीला के द्वारा अन्न से तुम दुर्लभ मानव का रूप पाते हो और फिर कौन है जो तुम्हें अनंत की राह देता है क्वा त्री चक्र वो कौन से हैं जो इन तीन चक्रों को आवागमन के घुमाता है जो कौन है जो भस्मी को अन्न में लाता है वो कौन है जो अन्न को दुर्लभ जीवन देता है नाना जीवधारियों में और कौन है जो उन जीवों की समर्पित भक्ति को के अनुरूप उन्हें ग्रहण करता अनंत की राह देता है कौन है वो वो तुम्हारे भीतर है अथवा बाहर है बोलो तो कहां गए थे भटकने ज्ञान लेने जाओ कुछ सीखने जाओ लिप्तो मत उन स्थानों से लौट अपने भीतर आओ स्वजगत में क्योंकि अभ्यास यही होगा तभी मोक्ष होगा जो बाहर भटकते रहेंगे वो प्रेत योनियों को जाएंगे उनका उद्धार कदा भी नहीं होगा तो कहा क्वा, क्वा त्रिचक्रा त्रिवृत और कौन लाता है इन तीन आवृत्तियों को बारंबार तुम्हारे जीवन में रथस्य और इन यज्ञों के द्वारा रथ माने शरीर शरीरों को कौन करता है पुष्ट और बलवान तुम्हारे क्वा त्रयो बंधुरो और वो कौन तीन है ओम के तीन अक्षर ब्रह्मा विष्णु महेश क्वात रहो और वही तुम्हारे सत्य रूप में बंधु हैं अर्थात आत्मा ही तुम्हारा बंधु है मित्र है ये सनीड़ा जो तुम्हारे साथ सनीड़ा एक ही घोंसले में रहते हैं संग संग रहते हैं ये है जीवात्मा के साथ बाकी कौन है प्राण वायु और आत्मा ये तीन ही तो हैं जो इस घोंसले में है शरीर रूपी सनीड़ा यहां सनीड़ा सनीला सनीडया तीनों का अर्थ एक ही है इकट्ठे संग संग घोंसले में रहने वाले पहले ऋषि ने भी हमें बताया था इंद्रेण संग ही दृक्ष से इंद्रेण संग ही द्रक्ष से मधुचंदा इंद्रेण संग ही द्रक्ष संजग मानो अभिभूषा मधु समान वर्चसा इंद्रेण संग ही द्रक्ष से के ब्रह्म अग्नियों में आत्मा के साथ ही जब जीव जीवात्मा और प्राणवायु सब उस यज्ञ में समाधिष्ट हुए माता की देह में गर्भ में आकर जब तीनों इकट्ठे हुए इंद्रेण संग ही दृक्ष से निचुड़ गए जब दृक्ष से निचुड़ गए जब अभी भीषा एक जगमग नूतन मोती की सदृश सृष्टि हुई पानी में आग लगी एक नवजात सृष्टि प्रकट हुई अगर ये तीनों नन्नी छोड़ते तो सृष्टि न होती तो इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजग मानो अभी भीषा मंदो समानवर चसा मंद माने ज्योति और और में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ समानवर चसा मनुष्यों की सबकी आरती के योग एक नवजात श्रिषि हुई सब ने कहा अरे उनके यहाँ गोविंद प्रकट गए स्वयं नारायण प्रकट हुए क्योंकि नवजात सृष्टि तो ईश्वर के समान ही निर्मल पवित्र अवंदनीय होती है मंधु समान अवरचसा तो जब तुम पैदा हुए आत्मा ना होता तो तुम ना होते प्राण ना होते तो तुम ना होते और जीव ही ना होता तो इस शरीर का कोई अर्थ ही ना होता हाँ तो कहा त्रयो त्रय वो कौन है तीन जो बंधु भाव में मित्र भाव में सगे भाव में ये शरीर जो इस नीड़ पर इकट्ठे रहते हैं कौन रहते हैं तीन इतना बड़ा परिवार भीतर और बाहर रहे हो भाग रहे हो बाहर है कि ये मेरा सगा हो जाए वो मेरा पगलाए हो अपनों की उपेक्षा और बाहर वालों से अजनबियों से अपेक्षा करते हो कि वो तुम्हें मोक्ष दे देंगे सोचो विचार करो कौन है वो तीन आत्मा प्राण वायु और जीवात्मा जब ये तीनों जुड़ते हैं तो एक जीवंत जन्म होता है भाई क्या छोटा है परिवार तुम्हारा संपूर्ण अवध है तुम में समाया हुआ और गली गली भागते फिरते हो भटकने के लिए जहां है सुखदाम वहीं होता है सुख तो आगे क्या कहते हैं कदा योगो वाजिनो कदाचित किसके योगो मिलन से सेवाजिनो यज्ञ की अग्नियों में यज्ञों के द्वारा रासाभ से रस बस जाती है ये जिंदगी ये जीवन के क्षण और ये ही जीवन की धाराएं प्रकट होती हैं कौन है ये जिसके यज्ञम जिसके यज्ञ करने से ना सत्यो उपाय था हा, ना सत्यो ना माने नहीं असत्य होता फिर ये जीवन पाता है अमरता जिसमें उपाय था व्याप्त होकर आकर जब यज्ञ होकर के जब नया जन्म पाता है तो वो कौन है जो हमें अजर अमर अविनाशी बनाया जाता है बाहर है या भीतर है तुम्हारे सोचो विचार करो वेद एक जीने की राह है एक धारा है एक वे ऑफ डिसिप्लिन है एक लक्ष्य परक जीवन है और इससे हटके बहिरमुखी होकर जीना एक दिग्भ्रमित जीवन है हर दिशाओं को भागता हुआ कोई छोड़ ना पाता हुआ भटकता ही रहता हूं और फिर पितृान पर भी जब गमन होता है तो असंख्य योनियों में भटकता ही रहता हूं तो ये धर्म का ग्रंथ है वेद बाकी अनुमान ग्रंथ है सांप्रदाय संप्रदाय, संप्रदाय तुम्हारा आउटर डिसिप्लिन है कि मुझे समाज में कैसे रहना चाहिए मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हाँ मुझे किन किन सामाजिक मान्यताओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए मुझे किन किन संबंधों की पवित्रता को कैसे कैसे संभालना चाहिए वगैरह ये जो बाह्य सोच है पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि भी ये जो बाह्य जगत में हम करते हैं ये जगत निमित है इसलिए ये निमित है अभी कल एक सज्जन का फ़ोन आया था बहुत प्यार करते हैं हमको और हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं साइंसिस में भी रिसर्च में भी और लंबी चौड़ी उनकी सेवाएं हैं और रिसर्च में सफलता बहुत देर बाद हम लोगों को मिलती है यूं कहें जब साँझ गहराती है पेड़ों की परछाइया लंबी होने लगती हैं तो पहली रिसर्च का फल तब आता है है ना? उसे हम न गा सकते न बजा सकते आ, आ, आ, क्योंकि वो समय ही शेष हो चुका होता है तो एक प्रकार से त्याग का ही रास्ता है ये भी उनका लेकिन फिर भी भौतिक जीवन में बहुत सी अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं तो वह हमसे कह रहे थे कि गीता में भगवान ने कहा है कि तू अपना सब कुछ मुझे अर्पित करके कर्म कर तो स्वामी जी सारी इच्छाओं को प्रभु पे डाल के हम कर्म कैसे करें चलिए हमने कह दिया नारायण सब आपको अर्पित है तो हमने कहा तुमने झूठ बोला क्योंकि लोभ के लिए अभी भी काम कर रहे हो भविष्य के लिए अभी भी तड़प रहे हो तो तुमने ईश्वर पे डाला क्या है नाटक कर रहे कि उन्होंने कहा है कि तू अपना सब कुछ मुझ में डाल करके तू कर्म कर और तू कर्म फल के पुण्य और पाप के लेपन को प्राप्त नहीं होगा तू मुझे ही मिलेगा इसमें कोई संदेह मत कर तो जब ये कहा है तो मैं आज से उनके ऊपर डालता हूं मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो अभी थोड़ी देर में तुम मुझसे कहने स्वामी जी दया करना ये काम तो हो जाए भले हां यह तो कहूंगा तुम्हें नारायण भी क्या डाला तुम में अभी भी लोभ है लिप्सा है तुम में ईचा है तुम में द्वेष है तुम में आकांक्षा है तुम में इच्छा है तुम में अतृप्ति है तो तुम शरणागति भक्ति पा ही नहीं सकते हो भक्ति का वो स्वरूप तुम्हें मिल ही नहीं सकता कहना तो सब में ईश्वर का भाव करके सब में ईश्वर देखते करें तो हमें मिलेगा क्या हमने कहा तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐसा करना भी मत लोग के लिए करना लालच के लिए करना मतलब के लिए करना गणित करके करना क्यों क्योंकि तुम इसके योग्य ही नहीं हो भक्ति तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकती पूंजीपति भक्ति पति नहीं हो सकता वो भक्ति में भी पूंजी खोजेगा मंदिर बनाएंगे नारायण चंदे वो बटोर ले जाएगा इसमें उसका कोई दोष नहीं है पूंजीपति भगवान के पास भी जाएगा तो कहेगा पूंजी दे भक्ति दे नहीं कहेगा क्या कहेगा पूंजी दे तो लिप्साओं इच्छाओं आसक्तियों में फंसा व्यक्ति अंधे मत बनो कभी भक्त नहीं हो सकता है वो भक्ति के स्वांग और नाटक भर कर सकता है और भक्ति वेद की इन ऋचाओं में रहती कि जब समर्पण नहीं तो भक्ति कैसी वो जैसे हर कोई आता है आप हंस के ही करके बुला लेते हो बिठा लेते हो हाँ बड़ा स्वागत करते हो बड़ी आओ भगत दिखाते हो जैसे जाता है बोले बला टली क्या इसको भक्ति कहोगे उस व्यक्ति के प्रति पे ऐसी भक्ति भगवान से ये कोई भक्ति नहीं है ये प्रभु के प्रति किए गए जघन्य अपराध हैं और अपराधी हैं हम सब क्योंकि हमें श्री हरि पर विश्वास ही नहीं है एक सिरे से होता तो जानते कि जब वो घटगढ़ वासी है तो घट के भीतर पाओ से बाहर मत भटको ज्यादा बाहर तो निमित जगत है इन्हीं के निमित्त बनके हम काम कर लेंगे तो पुण्य पाप का लेपन भी नहीं होगा और हमारा योग योगक्षेम यही वाहन करेंगे क्योंकि जब सैनिक राजा और सेनापति के आदेश में चल रहा है तो उसके योग योगक्षेम को कौन वाहन करेगा राजा और जब वो अपने मतलब के लिए पड़ोसी से लड़ा है तो उसके योगक्षेम को क्या वहन करने आएगा राजा बोलो क्या तब कहेगा कि मेरा सैनिक कहीं पड़ोसी के हाथों मारा न जाए <laughs> जब मैं उसका हूं तभी तो वो मेरा योगक्षेप वन करेगा मैं लोभ का हूं लालच का हूं झूठ का हूं कपट का हूं बेमानी और मक्कारी का हूं और कहता हूं कि मैं भक्ति मार्गी गई रिश्तेदारी मोहल्लेदारी कहा भक्ति मार वो मैं? और क्या ये मक्कारी मेरी भक्ति हो सकती है अपने से पूछ लो वो बहुत से घरों में आप गए उन्होंने मुंह चमकाया और बाद में तिरस्कार किया उपेक्षा करी तो आपने कहा नहीं क्या दिखावा करते हैं तो क्या प्रभु नहीं जानते कि तुम सब दिखावा करते हो नाटक करते हो पूछो अपने आप से। जब तुम इतना जानते हो तो वे क्यों नहीं जानते जिन्होंने शरीर को प्रभु का पवित्र मंदिर नहीं बनाया जिनों जिन्होंने इंद्रियों को धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक पवित्र भक्ति की राह नहीं दी जो विषांतताओं में भटकते रहे वो सर्वनाशी कभी भक्ति नहीं कर सकते हमेशा याद रखना और जिस दिन ये भाव आया प्रभु ये तो आपका दिया मंदिर है नाथ इसको हम मैला कैसे कर सकते हैं नारायण इसका प्रत्येक कोष आप बनाते हो प्रभु वन के शबरी के राम मेरे ही जूठे झूठे भोजन से नारायण आपके कोश अर्पित करते हो मैं इसे दुराचार व विचार में झूठ और पाखंड में ले जाऊं कैसे जिस दिन ये भाव ये तड़प जग जाएगी भक्ति तेरी राह हो जाएगी भ महाप्रभु ये तो दिव्य धाम है इससे बड़ा बैकुंठ और तीर्थ कहाँ नारायण आप स्वयं विराजते हो और रोम रोम सजाते हो इसे प्रभु और कृपा करके मुझको भी यहाँ अपने शरण में बिठाया हुआ है स्वयं प्राणवायु आपका दूत हनुमान प्राणवायु बनकर के मुझ में विराजता है मेरा संकल्प बनके के हे देवता मैं इस पवित्र मंदिर को फिर माला करूं कैसे मैं झूठ कैसे बोलूँ तो चक्रों में जाऊं कैसे कपट फरेब अब करूं कैसे मैं इस इसमें तो आप का दिया हुआ है नारायण जब अपने आप से पूछने लगता हूं अपने अंतर में अपने को पुकारने लगता हूं तो पहली बार वो भक्ति का रस वो रोमांच मेरे रोम रोम में प्रकट होता है वैकुंठ में हूं नारायण के साथ हूं अभी विषयों के साथ हूं मेरे तेरों के साथ हूं बोलो किसका साथ भला वही श्रीचा में कह रहा हूं क्वात्री तो कौन है तीन चक्रों के द्वारा भस्मी कुआन में अन्न को दुर्लभ रूप में इस मानव शरीर में तमाम जीवों में लौटाता है और कौन है जो इसी को पुनः यज्ञों के द्वारा दिव्य धाम अर्थात अपने जैसी अमर राह दीता है कौन है वो क्वा त्रो बंधुरो तीनों जो बंधु भाव में शरीर रूपी नीड़ पर विराजमान है न मम्मी न पापा न भाई सब बिखर जाएंगे चिता की लकड़ी पर लेकिन आत्मा जीवात्मा और परमात्मा हर बार जन्म में संग संग आएंगे जो बंधुरो हैं वो तो भूले भरे हैं और जो कुछ भी नहीं है उन्हीं से निपटे पड़े हो नौ दिन के लिए आए थे वो प्रवचन जो पहले दिन था वही वेद में अभी भी है कुछ बदला नहीं हां ऊंचा पृष्ठभूमि है नवाध्याय है जो भी है जो वहां कहा संक्षेप में वही विस्तार से सुना रहे हैं आपको वेदने क्योंकि राह वही है और कोई राह ही नहीं है बाहर की राहें भटकाती हैं बहुत दीवारों चौ, चौराहों दिखाती हैं बहुत से दृश्य चौबारे लेकिन हमेशा के लिए सर्वनाश कर देती है राह तुम्हारी भीतर है जहां जीव में आए जाओ और भटक लो तो और इसी को हमने रहस्य लीलाओं में भी पढ़ाया है भगवान की लीला कथा में चले गोविंद आए हैं उज्जैन में महाकाल के अनन्न्य भक्त महा ऋषि दिव्य ऋषि सादीपनी के यहा नर्मदा के तट पर पावन धर्म है और वो गुरु को कहा कर संस्कार हुआ दुन्ण दुन्ण दुन्ण है तीन भावों का जन्म में बहुत बार पढ़ा चुका हूं आपको पहले ऋषि ने में विस्तार से पढ़ा है ये खाली तीन रोलियां नहीं है ये तीन संकल्पों का प्रतीक है कौन तो लाया मुझे बोले की आख से लौटा कर नहीं। तो त्री त्री तो तो मुझे भस्मी से पहला सुख है ज्ञानपुर को भगवान का मंदिर मानेंगे सचाचा जितना पर्यावरण है यही तो शिव के प्रथम पुत्र में यही तो षडमुख शानंद हम पेड़ों का अनादर नहीं करेंगे ये हमारे अग्रज हैं और हम उनके अनुजु पृथ्वी माता ने मां दुर्गा ने और भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले जो प्रवट किया वो को था धरती पर गिरे थे जो पर्वतों से गिरो नदियों में बैठते रहे मैदानों में दौड़ते रहे और वन्य संपदा बनकर इस प्लेनेट को इस ग्रह को जीवन के योग बनाए थे यही तो शर्मो शरानंद है क्योंकि माँ की बहुत छह थी इन छोड़ियों माँ बनकर वाले छाताओं के द्वारा पानी को पोसे गए हैं यही पेड़ तो हमारे अक्रज है हम निके अनुज हैं इन्हें हम अपना बड़ा माने आजकल तो तीन दो माँ से स्वामी जी इतने की लकड़ी भाई भाई की हड्डियों के नहीं सौगा तो फिर क्या होंगे सोचोगी चाहते सूखी लकड़ी के को अलावा कोई छू नहीं जाए हरे भरे पेड़ आप में से कोई काटा नहीं था और निके नए पेड़ों को सींचे बिना आपका दिनचर्या का आरंभ नहीं हो धर्म के लिए करना है ये वो कभी क्योंकि गया कृपा से इस प्लैनेट पर हम है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है वर्णन ये करो तो कार्बन प्लैनेट वर्ण का। तो ने ही इसका कार्बन डॉग्रेड ऑक्सीजन आज भी दे रहे हैं तभी दी थी और तभी जीवन उतार पा यदि यह पेड़ है एक धरती एक धड़ाकू के साथ चिथड़ी हो गई है हम भी नहीं तो पहला कह है कि लोग संक्षिप कराए इन सबने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया यही यज्ञ है के द्वारा हमारे है, यह अग्रज है यज्ञ होकर हम आए और दूसरा सूत्र गणपति है इनके के अन्न के उत्तर से बने थे गणेश जी हम सब इनके के आटे से ही तो बने हैं कि प्राणी मार्ग में यज्ञ की भावना रखने में खाली बाहर स्वागत आते भाग लो कुछ ऐसा नहीं है विराटा करता है उसको वर्ण करता है एक वही सृष्टि से फल की रूप बढ़ता है।, तो है आगे तो हर ईश्वर न होता की सृष्टि मुझे याद है एक संप्रदाय विशेष के सम्मेलन में हम थे तो वहां उनके एक धर्मगुरु ने हमसे कहा परमेश्वर के एक स्वामी जी ने कहा एक थोड़ा फिर आप घर घर वासी टुकड़े टुकड़े टुकड़े हो गया क्या ऐसे हमने का लगता है हाँ इसको पाठ हमने का नहीं दिखाता आप जो कह रहे हो थोड़ा स्पष्ट करो ईश्वर से आपको मतलब क्या है बोली क्रिएटर बहुत तो मैंने कहा कि क्रिएटर को कहा क्रिएटर करोगे हम तो, तो समझ रहे हमने कहा है मैंने बोले नहीं मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा किया या माँ को मूली बनानी आती बोले नहीं उसे जहाँ पैदा किया मैंने किस तैयार किया वो भी तेज था निया इसीलिए हमने घर घर वैसे कहा सृष्टि है जहाँ अगर साथ में आसमान में बैठा होता पादरी तो वहां से तू पैराशूट लगा दे विभिन्न धरती को फैसला होता कि मिस्टर पापसन जॉनसन बॉटसन कौन है उनकी है दिन लगन जब हर घट में सृष्टि है घट में सृष्टा है विवेक है यह धर्म की राह है ये कोई सड़ी सांप्रदाय समझता नहीं है मेरा राम गढ़गढ़ वासी है उसे कफल पार्टी फीवर से डर नहीं लगता कि साथ में आसमान जांच का तो डेंगू बीमारी होगी तो को। तो मेरे आम का आत्मा सदा नित्य कबूत है जीवन में है वो पाप और पुण्य के वेदन से परे है हे पूर्ण बात के लेखन से करें हम श्रद्धा कर देता हूँ वो आत्मा है जो सरल है विमल है वो जो क्षण क्षण मुझे चुनता है और फिर जीवन का एक नया है वो मेरा नाम है वो मेरा कृष्ण है वो रोज में है असल में है वो एक है और अनेक है एको हम भरोसे और एकोत्न एकता ने एकता दिए है और एकता में अनेकता लिए पढ़ तो मेरी तो बात समझ में आएगी कि मेरे भीतर की अंपन है उसको मुझ मुझसे जोड़ता है तो कहा दूसरे सूत्र से हर शरीर में क्षण जल जमीन के द्वारा प्रकट हो रहा है तो वो है, वो है। और जो वो और के से परे तो घृणा भी कौन किससे कर सकता है तुमने तो हनुमान को कृष्ण को जाएगा आत्मा को वो है और जब वो है तो फिर और चाहिए क्या हम से निमित जगत क्षण भंगे आज है कल नहीं है मुझे भी नहीं तो अंतर में तुझसे लुटा हुआ जी और बाहर तेरा नींद बनकर मेरी बगिया की सेवा करो फिर लौट के कोई करे ना करे ये वो जानना मैं तू तो अपना धर्म हूँ इसमें बुरा क्या है सिर्फ मतलब के लिए जीना नहीं नहीं और धार्म को भी बदनाम करना गंदे रास्ते क्या हम लोग सीधे सरल रास्ते पर चल नहीं सकते क्या हम लोग प्यारी से भोली सी भक्ति करके अपने को विनम्र बनाना क्योंकि बिना विनम्र बनाए हम अपने भीतर की छुप नहीं पाएंगे हम कैसे पाएंगे ऐठा हुआ व्यक्ति के दरवाजे से भीतर नहीं हो सकता पर हमें तो इस बाहर से भीतर जाना है जहां हाथी तो हाथी तो उसकी पूछ भी नहीं जा सकती उस रहा बिना बिना हुए सचराचा को अर्पित हुए बिना हम भीतर कैसे जाएंगे इसीलिए कहा था राम है। सब और तीसरा तागा जनऊी नहीं है कि ना मतलब विषांत का झूठ तो में, में लोड में लालस में मेरे तेरे में झूठ बोल की तुमने अंदर आत्मा को कितनी गालियां दी है कितनी जख्मी न मात की अब मत करो ये तो बाहर का बोला हुआ झूठ भी नहीं तर आत्मा को ही गाली के रोक में आता है अरे मत करो सदरा सत्यनिष्ठ रहो और मत भूलो कि कल जाना है रहना जब नहीं है कल जाना ही है तो फिर आप क्यों कमाना प्रकार तीन तारों का जन्म पहनाया गया है उस का बता चुके हैं, और गुरुकुंड में शांत इसी के गुरुकुंड में भगवान श्री कृष्ण बलराम का प्रवेश हो है और फिर झूल है शरद पूर्णिमा की रात चल वृंदावन में देखे भक्ति होती क्या हम जो कर रहे हैं अभी ये वो भगवान गोपन जो कर रहे हैं राजा ने सबको गंगा है सब आकर के तो बैठ गए राधे तुमने हम सबको तो क्यों तो बुलाया राे तुम तो नहीं तो हो आज तो शाह आज गोविंद के साथ हम सब का महारास होगा रस बरसेगा कितनी तुम तो, तो बावनी होगी है। कहा कैसे कहा आपने नंद जी तुम्हें कहा वो तो साधु ऋषि के आश्रम गुरुकुल में है कहा सच गए बोले क्यों बड़े क्या आपने मुझे अंदर से जाने दिया बोले बोले फिर वो यही फलानी को देखिए फलानी का दर्शन करिए गणेश परिक्रमा आई क्या नाटक है स्वागत गोपियों से पूछा कि क्या तुम्हारे गोप में सच कुछ वहां चले गए बोले नहीं राजू आपने कहा था कि भीतर से नहीं जाने देना सब भीतर तो बोले फिर बोलो आज महाराज होगा भी नहीं गुरु वो तुम जानते महाराज क्या वो ठुमका मार रही च रहा है तो अंधेरा कोना को ना घूम रहे होनाएं करो यही महाराज होते शर्म नहीं आती हया की हद है प्रभु को गाली दे रही बोली जाल को महाराज बता आप इस कदर से करके चढ़ गए कहा बोलो किसी ने भीतर से जाने को नहीं दिया उनको तो बोले नहीं आ आगे हमें बताया हुआ हम तुम्हें क्योंकि जी रहे तो बोलट आज महाराज कैसे हो तुम मुझे बताओ तुम कृष्ण के साथ जी क्यों नहीं तुम साथ जिए क्यों नहीं आपको वहां कृष्ण घूरने गए थे वो बभीचार ढूंढे क्या करने के क्या और बदनाम किया धरती को पूछती है राधा पढ़े लिखे हो तुम सब कि पूछा क्या पूछ क्या वो चला गया सबसे बोले नहीं, नहीं है ना तो उसी का रोमांच होगा उसी का रस होगा रोम रोम गोविंद के साथ आज छूनेगी हम इस शरद को अनुमार क्या तुम क्या जानू कि मेरा मुझमे जब बसता है अंतर मन, अंतर आत्मा में तो मिलता है जो रस और का सुख उसके सामने विष्कर भी पड़ता तुम क्या जानो कि झुकी हुई आंखों का मन में उतर उस मौन खामोशी का रस क्या कैसी कैसे पी पाओगे आती हार छा जाती है उस गंगे मन निन्तर शरद भूलने से जागृत होने लगता है चंद्रमा भी वायुत्थान की जैसा बस जम के रह जाता है जब का जन्म में एक हाल के जैसा स्थिर हो जाता है फिर छूटती है मुझे नगर में उसकी वो मनोहार है मुझे उसका स्पर्श होता नो भी मुझे सम्भाल हो तो नहीं मैं हाथ पुपर रात्र काली चमक रात में घूमना उठते नारायण नाचते गोतरों का महारास है कैसे करते विष्णु के महाराज का? आत्मा का रस कैसे पाएंगे यहां वो नहीं होती जब वह नहीं होता तो क्यों होता है महाराज आज के तुम इसको जान पाते है ये वो महंगा रस है जिसे संत ऋषि ज्ञानी घोर तपस्वी तपस्यानी में मन की एकांत समाधियों में पाते हैं तुम जानो क्या कि भक्ति होती क्या है है तत् ज्ञान विज्ञान ये सबकी माँ है माता है मेले में भक्ति नहीं होते, होती है मन जिसके वो कभी भक्ति नहीं पा सकते में एक रोमांचक भाव है मैं तो ये समाया है मैं उसमें ना कुछ भी बाकी में सब उसी में इसे कहते हैं और यो। तुम योगो क्लासेज अटेंड करना चले के? शन को, को पोटासम लगा नहीं देता जहां गेंगू यू होता क्या है भक्ति कि पूर्ण अवस्था का नाम ही योग होता है योग माने बीज धातु है दो सदों का योग करो वो फल क्या है पानी से चीनी का योग करो योगी क्या माना और मेरा आत्मा से योग हो और फिर एक ये योग ऐसा नहीं, नहीं। की वही रोके रही तो तो तुम रोक तुम रहे हैं ना मैं नहीं लूटा मतलब सुन गया योग अब तो प्रेस है कि है। तुम जानते हो क्या लेते हैं तुमको कृष्ण के कहने पर बदरी बनाए भगवान वासुदेव के, के और जो रावण उनको था, दिखाई द्वारा कथाएं आ गई लेकिन अभी थोड़ा सा प्रसन्न ले तो कहा तो उसी भाव में कृष्ण ने कहा कि जाकर के वासुदेव द्वारकाधीश ने कहा तो मेरा ध्यान कर राजा ने जो ज्ञान दिया है वो भगवान की सुंदर गौरव का उन्होंने बब्री बने और ध्यान पूजा का ये है और बबरी फल खाते हैं और वहीं रहते हैं अपना तप्त कुंड में नहाते हैं जो बद्री नाथ धाम गर्म पानी भी सोते हैं उसी में नहाते बेर ही खाते हैं और कुछ है ही नहीं वहां और भगवान के रूप का ध्यान करते हैं सब, सब गया। वो एक बार ध्यान और समाधि से जब उठी उधव रेखा के सामने जो आपका विश खड़े हैं उनके हाथ में तो ढेर सारे बेर हैं और हाथों में खर्चे भी पड़े हैं हाँ उधव बहुत तेरा हाल में। तो मैं बहुत दूर तो से आ रहा हूँ देख मैंने हैं, कुछ का हाथ में धो गया तो बैठ के खाते हैं। और चर्चा करें पूजा उन्हें दंडवेट किया कहा आरती बंदन बाद में करना तुझा नहीं वो तो धो गया और जब दफ्तर ने जल से अपने चेहरे को छिटा दिया तो ये तो चेहरा रगवर का मैं कहा नोचा ध्यान करते करते नेत्रों में भ्रम आ गया पानी को छितरा करके फिर देखा फिर बोली कृष्ण वो तो बार बार पावले से पानी छितराए जाते हैं अगर मेरा तो आईना तो था नहीं था मुझे पास पानी नीचे आजती है क्या बीच नहीं, नहीं हो गया, गया है। रहा है मित्रों में धन मारने आ जाता है मगर भगवान कह रहा हूँ जल्दी करूंगी बहुत भूख सही है भूखा रखो कि क्या जल्दी आए ऐसी आ जाओ आए क्या राधा जाकर रोक मैं मैण आपकी माया का पार नहीं पा सकता फिर रो दू मेरे मित्रों का धर्म ठीक करो उन्हें कैसा धर्म मुझे कहू जल्दी में उधर को नहीं अपने चेहरे को नहीं आम लोगों को देख रहा हूं सुनकर उदा राधा की बातों को याद करो बड़े पर तुम्हारा नहीं था अब मुझे अगर जाने पता कि कब की द्वारका जानते ही बेचारा तो ध्यान ही नहीं पता कि, कि सब लोग और अन्य स्थान तक सागर बया सब कुछ समाप्त हो गया उद्धव योग के मार्ग में गलती होगा उद्धव तू गोपाल हो गया तेरा सारा रूप उठ गया अब तुम उस अनंत अविनाशी स्वरूप को स्वरूप में पा गया है उद्धव उद्धव तू अमर हो गया उद्धव जू गोपाल हो गया और तुमने तो कहा भगवान तू मीरा हो पूछने लगा साड़ी पहनू के ब्लाउज पहला है तुमको धरती समर्पण है धरती खोलने की अवस्था का नाम आने की कोई उसी का प्रतीक ये द्वारिका गरीष का मंदिर है यहां दो मूर्तियां आए दोनों ही थे द्वारका ग्रीश की प्रतिमा है जो उद्धव ने बनाई थी दूसरी जो बेताल हो गया दोनों ही जैसे और पर रखी हुई है ये मूर्ति आज फिर नहीं है वेड़ भी खी सकते हैं हाथ लगाओ और हाथ लगा नहीं पाओगे बर्फ लगा मुस्लिम होंगे भी वैसे ही रखी रखे जो गोपाल यह है महारास्य हास्य की बीरा तुमने हर बार अपने रूप अपने को चमकाना चाहा मेरे पैसा आसक्त हो जाए तो जो सबको अपने को पीड़ा कर रहा है वो तो प्रभु के रूप को पीड़ा कैसे होगा वाले मुझे बता दो तो। जनम भी भक्ति ना पाओगे यदि उसके रूप पे रेझ ना पाओगे और उसके रूप को मन को रिझाने के लिए मन को बाकी हर जगह से उठाना होता है अपने से तुमने तो, तुम तो सबको अपने जाना चाह तुम गोविंद को निजो भी कर से जो रिझते हैं उनके स्वभाव और होते हैं और जो रिझाते हैं आशा की जगह के स्वभाव दूसरे होते हैं वो विषय जगत उधवी ने रूप संभाला जो गोपाल हो गया ये वो अमृत का सागर है ये वो पता है लीजिए मुझे पति तुंजी पे लीजा है रूप मती रूद पे लीजिए और गाते भक्ति के गीत दोनों यहां दो गाते है। रादी, रादी। क्या गाते, गाते। तो हैं अरे धरती का रस इतना सीमत बढ़ के किसी को नहीं मिलता समर्पण में थोड़ा सा भी जिसने बचा लिया उसका समर्पण है उसका कोई समर्पण नहीं अष्टावक्र की कथा में आपको बताया था खाली को दूसरा ने कहा कि राजन तुम रखो भी नाल भी मैं ना दे पांव, मैं दूर तुम्हें ज्ञान लेकिन उससे पहले तुम्हारा वाक्य अपना दौड़ो कि जितनी देर में शिष्य गुरु के बोले रखता है ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी का तो पहले मेरी तो अपने ही ले नदी किनारे यहाँ आया बोला धारा में खड़ा बोले हाँ बोले मुझे धारा कर रहा बोल क्या देता है बोला जी तन धन सब रख तीन बार बोला तीन बार कहा उसे थी? करने लगी चल रहा घोड़े की नाम में पाओ मंत्री जी वो मेरा काला घोड़ा का तो धर्म से ही लोगों को मारा बोले तु जब अभी अनुमान धर्म मेरे को अर्पण कर दिया था ये मेरा काला घोड़ा तूने कहा तुमने दिया तू नहीं कहा ज्ञान का भक्तिदान का कुछ भी लिया जाते जल्द ही जाऊंगे अष्टावक्त आठ जगह से अंग आठ जगह से चलो राजा स्थिर है जल में खड़े जब तन मन धन सब अर्पण कर दिया है तो उसके आदेश के लिए चल भी नहीं सकता बोल भी नहीं, नहीं सकता सब बोले अरे वो छोटे जरूर छोटे बाले कितना तूने क्या माया राजा हमारा पत्थर का बोला अच्छा अच्छा पहली बोले चलो मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू अपने देह श्री हरि को अर्पित करके उनका निमित हो गया धारा का बार मिल गया ब्रह्म जन्म गंतवत गिर गया बोले वो बहुत भारी हो मैं नहीं जानता था कि सत्य इतना करीब था और ग्रंथों में ढूंढता गया उस विद्वान उसे पुस्तक पढ़ और तब उन्होंने अष्टावट में उनको ध्यान दिया और वो किसी जमाने में अष्टावट गीता हुआ करती थी आज उसका कुछ और लोगों ने शोध करके किताब बना रखी है सुंदर है अति सुंदर है वो भी पढ़ने में पढ़ना चाहिए उसको लेकिन इसकी मांग को संजोध तुम कहो बिटवा के लिए इतना बचाई गई बिटिया के लिए इतना डाली घराली के लिए इतना हो जाए बाकी के लिए भक्ति में कर दे ये ये भक्ति कभी प्रभु को का स्पर्श नहीं पा उसका एक ही मार्ग हैूम अपने आप को रूं के पढ़ लिया हम जानते हैं